अथा पवमेंभ्याह स वै खल प्रस्तुता साम प्रस्तोति स यस्तुयात तदेता जपेत असतो सगमय तमशो म्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमे गमे पौमसार अब इसके बाद पौमान का अभ्यारोह पौमान के कुल सड़सठ सूक्त ऋग्वेद में है सारे पवमानों का सार यहाँ उपनिषदों ने तीन मंत्रों में कहा है अभ्यारोह कहा जाता है वह प्रस्तुता शाम का आरंभ करता है वह जिस समय आरंभ करेगा उस समय वह इसका जप करे मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ मुझे तम से ज्योति की ओर ले जाओ मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ दुतीयाद वैभव भयम भवती आत्मवेदमग्रे आसपुर सो ना्यत्मश्यत सोहमस्मग्रे व्याहरत ततो तथम नावत तस्मा आमंत्रि अहमयम अग्रे उम प्रवृते यूरोस्मस्मा सर्वान्मन ओसत तस्मा पुरष दूसरों से भय होता है बड़ी मुश्किल है दूसरे से भय होता है लेकिन दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था आज भी चारों ओर अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं तो कालि जे जे भेटे ते में बाटे भी ऐसे उसने चारों ओर देखा तो उसे अपने से भिन्न दूसरा कुछ भी दिखा नहीं तब वह मैं हूँ ऐसा जोर से चिल्लाया इससे वह अहम नाम का हुआ इसलिए आज भी किसी को कौन पूछने पर मैं अहम ऐसा प्रसंग कहकर बाद में अपना जो दूसरा नाम होता है वह बताता है वह इन सबके आरंभ में था और उसने तब पापों का धन किया इसलिए उसको पुरुष पूर्व औसत कहते हैं। सौ विभेद कस्माक सहायचक्रे यदन यमदना कस्मा विभेमे तत एव कस्मदि अभ्येसर वह भयभीत हुआ इसलिए एकाकी डरता है उसने खुद से ही ऐसा विचार किया अगर मुझसे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं तो मैं किससे डरता हूँ तब उसका भय गया वह किससे डरेगा दूसरे से भय होता है सावे नई में तस्कते सद्वयमेत सी पुमा संपरी स्वक्मे आत्मा धेधापात पति पत्नी चावता तस्द अर्धभृगम स्व यते हस्माह वह रममाण नहीं हुआ इसलिए एकाकी मनुष्य का मन नहीं लगता उसने दूसरे की इच्छा की जैसे चिपके हुए स्त्री पुरुष वैसे उसने खुद के अपने अपने देह के दो टुकड़े कर डाले उससे पति और पत्नी हुए पति घर का पालन करने वाला और पत्नी घर का पालन करने वाली पाणिनी ने पाद धातु पर से इन दो शब्दों के अर्थ लगाए उपनिषद पथ धातु पर से अर्थ लगाते हैं या निरुक्ति है और पत्नी हुए इसलिए हमारा यह कचरा सा है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा अंततरम यदय आत्मा तेदम तर् अव्याकृतमी तमूपाभ्या व्याक्रिय असौ नाइद तदिदम्येतर्म्याक्रीयते असौ नाइद स एष य प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य यहांभ वा विश्वभरकुला पश्यो हिराणंदो नाम वदन्क पश्य चक्षु शृण्वस्त्रोत्र मनवारो मंडवा अश्चता कर्म नम सोत एकस्ते न स वेद आ कृष्ण सर्वे अतएक आत्मेवोपासी अच्छेस तदीत अस्य ये महात्मा अरे दस्सर्वेद अंतरतर आत्मा वह यह जगत पहले अव्यक्त था वह नाम और रूप से व्यक्त हुआ यह फलाने नाम का यह फलाने रूप का इस प्रकार व्यक्त किया जाता है वह यह आज भी नाम और रूप से ही व्यक्त हुआ है यह फलाने नाम का यह फलाने रूप का वह यह परमात्मा इसमें शरीर में नक प्रविष्ट हुआ है जैसे छुरा खोल में रखा रहता है या तो विश्व का भरण करने वाला अग्नि लकड़ी में रहता है उसको लोग देखते नहीं वह अपूर्ण रहता है श्वासोच्छ्वास करते समय वह प्राण बनता है बोलते समय वाणी देखते समय चक्षु सुनते समय श्रोत्र मनन करते समय वह मन बनता है ये केवल उसके कर्म नाम है इसलिए वह जो इसमें से एक एक की उपासना करता है वह ब्रह्म जानता नहीं क्योंकि यह अपूर्ण है इसलिए एक एक अंग से युक्त यानी एकांगी बनता है वह सर्वांग पूपूर्ण आत्मा है ऐसी उसकी उपासना करें, क्योंकि उसमें सब एक रूप होते हैं यह जो आत्मा है वह सबको प्राप्य है इसलिए सब उसे प्राप्त करें इन सब का जो यह आत्म तत्व उसके द्वारा ही पुरुष यह सब ब्रह्म जानता है तदेत प्रेय पुत्रात् वित्ता प्रेय न्यस्मात्वस्मा अंतरतर यदिस्मत म आत्मा प्रियसित स आत्मा न नाश्य प्रिम ना प्रमाुक भवति वह आत्मतत्व पुत्र से प्रिय है वित्त से प्रिय है अन्य सबसे भी प्रिय है यह आत्मा अंतर एकदम अंदर है उस आत्मा की ही प्रिय रूप में उपासना करे जो कोई आत्मा को ही प्रिय समझकर उसकी उपासना करता है उसका प्रिय नष्ट होगा ही नहीं आत्मा को ही प्रिय माना तो प्रिय वियोग कभी भी होगा नहीं प्रिय मरेगा ही नहीं अहम ब्रह्मास्मि महावाक्यम तदाहोहो यद्रह्म विद्या सर्वं मनुष्य मनते कि ब्रह्म अभेत यस्मात् सर्वं अभम अभिवती मैं ब्रह्म हूँ महावाक्य लोग कहते हैं अगर ब्रह्म विद्या के द्वारा हम यह सब होमें ऐसा मनुष्य समझते हैं तो ब्रह्म ने ऐसा क्या जाना जिसके द्वारा वह जिसके्वरा वसिया ब्रह्म वाईदग्रे आसी तद आत्मा वेत अहम ब्रह्मास्मी तस्मा तस्सम अभवत सद प्रत्यबु्यत सदवत तसा मनुष्याण अद्वैत पश्यवाम देव प्रतिपेद अहम मनुरभव सूर्यच्चे तम्येतर् सवद अहम ब्रह्मा स्मीति स इदम सर्वती तस्वीस आत्मा शामा शपदवती अथ येता मुस्ती अन्सौ अन्स्मेटे यथा स वेद यथा पशु रेवाना पशवः मनुष्यं पशव मनुष्यम भुजु पुरुषो देवान् देवान्ुन कस्म कस्म पाशो पशौ आदीयबा अियम बृहुसो बहुसो तस्मा ति तुष्या विद्यु पहले यह ब्रह्म ही था दूसरा कुछ नहीं था मैं ब्रह्म हूँ ऐसा उसने अपने को ही जाना इसलिए वह सर्व हो गया देवों में से जिस जिसने यह पहचाना वह तद्रूप ही हो गया वैसे ही ऋषियों ने में से और मनुष्यों में से जिस जिसने यह पहचाना वह तद्रूप हो गया वह यह देखने वाले ऋषि वामदेव ने मैं मनु हुआ सूर्य हुआ ऐसा अनुभव किया वैसे ही आज भी जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वह यह सब होता है उसका अकल्याण करने में देव भी समर्थ नहीं होते क्योंकि उनका सबका अकल्याण करना चाहने वालों का भी वह आत्मा होता है जो वह देव अलग न अलग ऐसा समझकर अन्य देवता की उपासना करता है वह जानता नहीं जैसे मालिक का पशु वैसा वह देवों का पशु अनेक पशु मनुष्य के उपयोग में आते हैं वैसे वह एक एक भक्त पशु देवों के उपयोग में आता है अपना एक पशु भी कोई चुरा कर ले जाए तो बुरा लगता है तो फिर अनेक पशु चुरा कर ले जाने पर कितना बुरा लगेगा इसलिए मनुष्य इस ब्रह्म को जाने यह देवों को पसंद नहीं चातुर्वण्यम ब्रह्म व इधम अग्रे आशीत एक तदेक सत्न अभ्यभवत तद श्रेजो रूपमसृजत छत्र देवत्र छि इन्द्रो वरुणः शोमो रुद्र पुजन्यो यमो मृत्युरीशार चातुर्वर्ण पहले ब्राह्मण अकेला था वह अकेला होने से प्रभावी नहीं हुआ उसने शक्तिशाली क्षत्रिवर्ग का निर्माण किया इंद्र वरुण सोम इंद्र परजन्य पर्ज, यम मृत्यु ईशान ये देवों में के क्षत्रिय स नैवाब्यभवत स विषमशत या नैता गणस आख्याय वसवो रुद्र आदित्य विश्व देवा मरुत फिर भी वह समर्थ नहीं हुआ इसलिए उसने वैश्य उत्पन्न किया आदित्य, विश्वेद, विश्वेदेव, मरुत इत्यादि देव संघ करके रहने वाले हैं ऐसा कहते हैं स नई बभवत सौद्रम वरणम असजत पू तदिदं किंच फिर भी वह समर्थ नहीं हुआ इसलिए उसने पोषण करने वाला शुद्ध वर्ण उत्पन्न किया यह पृथ्वी ही पूषा है क्योंकि जो कुछ है उन सब का यह पृथ्वी पोषण करती है स न्यभुवत त्रेय रूपम अत्यसत धर्म तदेत छत्रस्य अथो तदैत छत्र यशंसते धर्मे यथाजा एवम् फिर भी वह समर्थ नहीं हुआ इसलिए अपने रूप धर्म निर्माण किया धर्म क्षत्रि का भी क्षत्रिय है अर्थात राजा का भी राजा है इसलिए धर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं एकाद दुर्बल मनुष्य बलवान को धर्म शक्ति से जीतने की इच्छा करता है जैसे राजा की मदद से जो वै सधर्म सत्यम वै तत् तस्मा सत्यम वंदत आहोध धर्म वदती धर्म वा वदंतम सत्यम वदती ए तद्यव ए भवते वह धर्म कौन सा सत्य यही धर्म इसलिए सत्य बोलने वाले को यह धर्म बोलता है ऐसा कहते हैं या धर्म बोलने वाले को यह सत्य बोलता है ऐसा कहते हैं क्योंकि सत्य ही दोनों होता है